सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तीन पिताजी का महापरिनिर्वाण मैं चिंतित था अपने पिता के लिए वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूं इसलिए नहीं कि वे मेरे पिता थे इसलिए कि कोई भी सोता हुआ पाता हूं तो चिंतित होता हूं चिंतित था कि हो पाएगा ये कि नहीं हो पाएगा वे जख पाएंगे मृत्यु के पहले या नहीं जख पाएंगे चेष्टा वे कर रहे थे अथक चेष्टा कर रहे थे पिछले दस वर्षों से सुबह तीन बजे उठाते थे नियमित बीमार हो स्वस्थ हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता था घर के लोग डर जाते थे मेरी मां डर जाती थी क्योंकि वो तीन बजे से ध्यान करने बैठ जाते और कभी छह बज जाते कभी सात बज जाते कभी आठ और उठते ही नहीं ध्यान से तो स्वभावता है मेरी मां को डर लगता वो जाके देख भी आती कि सांस चल रही नहीं। कि नहीं पांच घंटे एक ही आसन में बैठे हैं ना हिलते ना डुलते कभी कभी तो यहां वो सुबह का प्रवचन चूक जाते थे क्योंकि वो तीन बजे जो बैठे तो आठ बज गए नौ बज गए मेरी मां उनको हिला के डुला के ध्यान से वापिस लाती क्या प्रवचन का समय हुआ तो उन्होंने मुझसे शिकायत भी की कि समझाओ अपनी मां को कि मुझे बीच ध्यान में ना उठाया जाए बहुत धक्का लग जाता है बहुत गहराई से उतरना पड़ता है अथक चेष्टा कर रहे थे डरता था मैं क्योंकि उनकी देह छीण होती जा रही थी हो पाएगी ये अपूर्व घटना मृत्यु के पहले या नहीं बीमारी ऐसी थी कि कठिन थी खून के थक्के शरीर में जमने शुरू हो गए थे तो जहां भी खून का थक्का जम जाए वही खून की गति बंद हो जाए मस्तिष्क में जम गया एक थक्का तो एक मस्तिष्क का अंग काम करना बंद कर दिया एक हाथ उससे जो जुड़ा था वो हाथ बेकाम हो गया उससे जो पैर जुड़ा था वो पैर बेकाम हो गया उस पैर में भी खून का थक्का जम गया सर्जनों ने सलाह दी कि पैर काट दिया जाए और कोई उपाय नहीं क्योंकि यह पैर सड़ जाएगा तो इसकी सड़ान पूरे शरीर में पहुंच जाएगी फिर बचाना मुश्किल है मैंने उनसे पूछा कि पैर तो तुम काटोगे लेकिन बचने की उम्मीद कितनी नहीं कि मेरी कोई बहुत इच्छा है कि वो लंबे जिए जी लंबे जीने से क्या होता है उन्होंने कहा बचने की उम्मीद तो केवल पांच है पंचानवे तो पैर के काटने में ही समाप्त हो जाने का डर क्योंकि क्लोरोफार्म को वो सह सकेंगे इतनी सबल उनकी देह नहीं है और इतना बड़ा ऑपरेशन तो क्लोरोफार्म तो देना ही पड़ेगा क्लोरोफार्म देने में ही संभावना है उनके हृदय की गति बंद हो जाएगी तो मैंने कहा फिर रुको ऑपरेशन की कोई फिक्र ना करो लंबा जिंदानी की मुझे कोई इच्छा नहीं मेरी इच्छा कुछ और है दस बीस दिन जितने दिन भी वो जिंदा रह जाए आखिरी चेष्टा उन्हें कर लेने दो अपने भीतर पहुंचने की और मैं अत्यंत आनंदित हूं कि मरने के कुछ ही घंटे पहले उन्होंने यात्रा पूरी कर ली आठ तारीख की संध्या शरीर छूटा लेकिन आठ तारीख की सुबह तीन और पांच के बीच चार बजे के करीब उनका बुझा जल गया उस सांझ में उन्हें देखने गया था देख के मैं निश्चिंत हुआ नहीं कि वो जियेंगे जीने का तो कोई बहुत अर्थ भी नहीं लेकिन आनंदित में लौटा क्योंकि जो होना था वह हो गया अब उन्हें दोबारा ना आना पड़ेगा वे जान कर गए पहचान कर गए आनंदित कर गए अब उनका कोई पुनरावगमन नहीं है और आवागमन से छूट जाना ही इस जीवन की शिक्षा है इस जीवन में वही सफल है जो आवागमन से छूट गया है वे अकेले नहीं गए अब परमात्मा उनके साथ है मौत उनके लिए मौत नहीं बनी परमात्मा का द्वार बनी मौत उनके लिए समाधि बनी इसलिए मैंने अपने सन्यासियों को कहा गा, नाचो गाओ उत्सव मनाओ और इस संकल्प से भरो कि तुम भी जाने के पहले जाग कर ही जाओगे सोए सोए नहीं जाक कर जो मरता है मरता ही नहीं क्योंकि जांक कर वह देखता रहता शरीर छूट रहा है उन्होंने मुझसे यही कहा पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ यह कहने कि क्या हुआ है क्योंकि जो हुआ था वह इतना अपरिचित था अनजाना था क्या हुआ है आज सुबह उन्होंने कहा इतनी दूर चला गया मैं शरीर से कि मुझे लगा कि शरीर तो है ही नहीं मैं कहीं और और शरीर इतने दूर छूट गया है कि मुझे उसका पता भी नहीं चलता और दर्द था शरीर में बहुत जगह तकलीफ थी इसलिए शरीर का पता ना चले बहुत मुश्किल बात थी मगर ये साक्षी भाव के जन्म में स्वाभाविक है ऐसे विदा होना कि जागे हुए जाओ मृत्यु छीने शरीर उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ उन्होंने मुझे दो बजे खबर भेजी कि मैं आ जाऊं शायद ये मेरा आखिरी दिन है ध्यान की गहराई में ये उन्हें साफ हो गया होगा समाधि की अवस्था में यह प्रत्यक्ष हो गया होगा कि अब इस शरीर में टिक्के रहना असंभव इससे संबंध टूट गए इससे नाते अलग हो गए और तीन बजे फिर मुझे खबर भेजी कि नाहक आने का कष्ट मत उठाना कोई आने की जरूरत नहीं इससे मैं और भी खुश हुआ तुम हैरान होगे क्यों क्योंकि मेरे प्रति उनका जो आखिरी लगाव था वो भी छूट गए उतनी सी बात बाधा अटकन बन सकती थी उनका बहुत लगाव था लगाव उनका ऐसा था जिसको तोला नहीं जा सकता क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि कोई पिता अपने बेटे का शिष्य हुआ हो लगाव उनका ऐसा था ऐसा परिपूर्ण था मैं गया देखने क्योंकि यह पूर्व घटना थी कि मुझे भी लग रहा था कि जाने की घड़ी है करीब अब और अब उनका खबर आना कि आने की कोई जरूरत नहीं ना कष्ट मत करना मैं बिल्कुल ठीक हूं सिर्फ इस बात की सूचना थी कि वो जो आखिरी संबंध जो आखिरी लगाव का पतला सा धागा होगा वो भी समाप्त हो गया गया में और देखते के प्रसन्न लौटा कि वे बिल्कुल और अवस्था में थे वे वही नहीं थे जैसे चार पांच सप्ताह पहले अस्पताल गए थे तब थे ऐसा अक्सर हो जाता है कि अगर शरीर बहुत कमजोर हो तो समाधि की घटना को झेल नहीं पाता क्योंकि समाधि की घटना बड़ी घटना है जैसे बूंद में सागर उतरा है कि जैसे छोटे से दिए में खुद सूरज उतरा है यह घटना इतनी बड़ी है और देह उनकी इतनी जरा जीण हो गई थी कि इस घटना को वे सह नहीं सके ये आनंद इतना बड़ा था कि संभाल ना सके स्वभाव बहुत चिंतित है कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई स्वभाव ने ठीक उनके विदा होने के थोड़े ही क्षण पहले उन्हें कुछ पीने को दिया होगा अब उसका प्राण जल रहा है कि कहीं मैंने जो पीने को उन्हें दिया उसमें तो कुछ भूल नहीं हो गई देना था नहीं देना था नहीं स्वभाव चिंता नहीं लेना तुम्हारे पीने पिलाने कुछ देने लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था वो जो सुबह घटना घटी थी इतनी बड़ी थी इतनी जीर्ण जर्जन देह में वह नहीं संभाली जा सकती उससे तो पिंजरा छोटा पड़ गया पक्षी बड़ा हो गया पक्षी को उड़ना ही होगा पिंजड़े को छोड़ना ही होगा अंडा एक दिन टूट जाता है जब पक्षी बड़ा हो जाता है। जब मां के गर्भ में बच्चा परिपक्व हो जाता है तो गर्भ से बाहर हो जाता है। यह मृत्यु नहीं यह महाजीवन का प्रारंभ था इसलिए स्वभाव मन में कोई पीड़ा न लेना किसी भूल चूक के कारण जरा भी कुछ नहीं हुआ पाती आई मोरे पीतम की साई तुरत बुलाय हो इक धीरी कोठरी दूज दिया ना पाती बाह पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी सावन की अंधी यारिया भादो निज राती सावन की चौमुख पवन जी धर के मोरी छाती इक अंधियारी को चलना तो हमें जरूर है रहना यह नहीं काले के मिलब है से गांठी दास जग आई के नैन भर रोया जीवन जन्म गवा के दूजे दिया बाती एक अंधियारी कोठरी दूजे दिया न बाती पलटू कहते ऐसे मत मरना कि परमात्मा की तो पाती आए तुरंत बुलावा आए और तुम्हारे घर में अंधारी कोठरी हो ना दिया हो ना बाती हो न ध्यान न समाधि और उस प्यारे की पुकार आ जाए बाह पकड़ जमले चले कोई संग न साधी जो साक्षी है उसको मृत्यु को पकड़ के ले जाना नहीं पड़ता जो साक्षी है उसके तो अपने पंख होते वो तो अपने पंखों से उड़ के जाता है जो साक्षी नहीं है उसे मृत्यु के दूध पकड़ के ले जाते हैं तो प्रतीक है उसे खींचा जाता है, जबरदस्ती क्योंकि वो शरीर को पकड़ता है जो साक्षी नहीं है वो शरीर को जोर से पकड़ता है छोड़ना नहीं चाहता इसलिए मौत उसे छीनती है जबरदस्ती छीनती जो साक्षी है वो तो तत्पर खड़ा हो जाता है मौत आए इसके पहले उड़ने के लिए पंख फैला देता है लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो कि तुम्हें कहना पड़े एक अंधेारी कोठरी दूजे दिया न बाती। सावन की अंधियरियां भादों नजर आती भादों की रात सावन की अंधेारी चौमुख पवन धर के मोरी छाती और मैं डरता हूं मैं इस अनंत यात्रा पर जाने से डरता हूं सावन की अंधेरी भादों की रात न दिया है न बाथी बोध नहीं होश नहीं कहां चला जा रहा हूं किस यात्रा पर निकला हूं सब परिजन पीछे छूट गए अपना कोई नहीं सगा नहीं संगी नहीं चौमुख पवन झकोरी धरके मोरी छाती और मेरे प्राण कप रहे चारों तरफ भयंकर पवन चलना तो हमें जरूर है रहना या नहीं यह तो हमें मालूम था यह तो हमें मालूम है कि चलना तो है रहना यहां नहीं है चलना तो हमें जरूर है रहना यहां नहीं। का लेके मिल भजूर से गांठी कछना ही लेकिन आज पीड़ा हो रही कि प्रभु के सामने खड़े होना होगा कुछ भेंट करने को भी पास नहीं गांठ में कुछ भी नहीं न दिया न बा हाथ उसके सामने झुकना होगा एक फूल भी ना ला सके चेतना का एक कमल भी ना खिला सके चेतना का साक्षी भाव भी ना ला सके कि चढ़ा देते उसके चरणों में कि जीवन में तूने भेजा था तो ये हम सिखा बन ले आए कहां लेके मिल भजूर से गांठी कछुना ही पलटू दास जग आई के ननन भरी रोया जीवन जन्म गमाई के आपे से खोया अब तो सिर्फ रोना ही रोना मालूम होगा आंखों में आंसू ही आंसू जीवन व्यर्थ गया जन्म व्यर्थ गया और अपने से खोया पीड़ा और भी सघन किसी ने लूटा नहीं किसी ने चुराया नहीं अपने से खोया कै दिन का तो राजी नारे नरचेतवार कै दिन का तो राजी नारे नरचेत गची माटी के गला हो फूटत नही देर पानी बीच बतासा हो लागे गलत ना दे धुआं को धोरे हर हो बारू के भीत पवन लगे झर जा हो त्रिने पर सीत कै दिन का तो रा जीना हो नरचेत गार दिन का तोरा जीना रे नरचेत गमार गारो ना समझो जागो कितने दिन का जीना है कांची माटी के घेला हो फूटत नाही देर कच्ची मिट्टी के घड़े हो फूटते देर ना लगेगी पक्के भी नहीं हो पकता तो वही है जिसके भीतर समाधि की अग्नि पैदा होती कांची माटी के घेला हो फूटत नाही देर जरा सा पानी पड़ेगा और बह जाओगे टुकड़े टुक्ड़ टुकड़े हो जाओगे पानी बीच बतासा हो लागे गलत न देर पानी में बतासा डाल दो क्षण भर लगता है, है ये रहा ये रहा ये गया आने और जाने में देर नहीं लगती धुआं के धोरहर हो बारू के भीत जिस धुएं का शुभ्र बादल या जैसे रेत की बनाई गई दीवार पवन लगे ऊपर सीत और जैसे सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस की बूंद जरा सा पवन का झोंका आएगा और झर जाओगे प्यारे प्रतीक सीधे साफ प्रतीक जिस कागद के कलई हो पाका फलदार सपने के सुख संपत्ति हो ऐसो संसार जस कागद के कलई हो पाका फलदार सपने के सुख संपत्ति हो ऐसो संसार घने बास का पिंजरा हो तेह बिच दस हो द्वार पंच पवन बसे रोहो बसेरोड़ ना बार आतस बाजी तन हो हाथे कल के आग पलटुदा से उड़ वे हो जब देई दाग जस दे के कलई हो पाका फलदार जिसे कागज पे कलई कर दी हो और लगे लगेगी सोना या चांदी मगर कागज कागज है या जैसे कोई कागज की नाव में बैठकर और सागर पार करने चले या जैसे पका हुआ फल वृक्ष की डाल पर अभी है अभी झड़ गया ऐसा जीवन है सपने के सुख संपत्ति हो ऐसो संसार ये सारा स्वप्नवत्त है संसार नाते रिश्ते सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठा सत्कार सम्मान सब सपना है मौत आती सब टूट जाता है सपने की परिभाषा समझ लेना और सत्य की भी ज्ञानियों ने सपना उसे कहा है जो अभी है और अभी ना हो जो क्षण भर हो वह सपना है और सत्य उसे कहा है जो शाश्वत जो अभी है पहले भी था पीछे भी होगा जो तुम्हारे जन्म के पहले भी था और तुम्हारी मौत के बाद भी होगा उसे पहचान लो तो तुम्हारा सत्य से संबंध जुड़ा है। और जो जन्म में हुआ और मृत्यु में खो जाएगा बस तुमने बताशी से, से पहचान की तुमने फिर कागज की नाव बनाई फिर तुमने ये भरोसा कर लिया कि सुबह की रोशनी में सूरज की किरणों में चमकती हुई ओस की बूंद सदा रहने वाली और फिर जरा सा हवा का झोंका आया कि एक तितली उड़ गई कि हिल गई पत्ती और ओस की बूंद सड़क गई घने बांस का पिंजरा हो ही बीच दस हो द्वार जैसे बांस का पिंजड़ा बनाया हो ऐसी ये दे। इसलिए हम अपने देश में जब अर्थी ले जाते हैं तो बांस पर ले जाते हैं, बांस की अर्थी बनाते हैं। सिर्फ सूचक ऊपर भी बांस नीचे भी बांस है भी क्या हड्डी मांस मच्छा प्राण का पखेरु उड़ गया कि बांसी बांस ही है घने बांस का पिंजरा हो तेहबिच दस हो द्वार इंद्रियों के दस द्वार हैं और घने बांस का पिंजरा है ऐसी यह देह पंछी पवन बसेरू हो लावे उड़त न बार और जो पंछी तुम्हारे भीतर बसा है वो तुम्हारी श्वास का पंछी है पवन का कब उड़ जाए किस क्षण उड़ जाए लागे उड़त न बार आतस बाजी यह तन हो हाथे काल के आग आज नहीं कल ये तुम्हारा शरीर आतस बाजी की तरह चिता पर चढ़ा दिया जाएगा एक जैन फकीर मरा मरने के पहले वो उसने अपने शिष्यों से कहा एक काम करो एक वायदा करो जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत उतारना मैं जैसा मरूं वैसे ही मुझे चिता पे चढ़ा देना नियम था परंपरागत कि कपड़े उतारे जाएं स्नान कराया जाए फिर नए कपड़े पहनाए जाएं फिर चिता पर ले जाया जाए लेकिन उस फकीर ने कहा कि मत फिक्र करना नए कपड़े पहनाने की ओर मत फिक्र करना है स्नान की मेरे ऊपर धूल है ही नहीं इसलिए धोने को कुछ भी नहीं है और कपड़े तो कपड़े सब राख हो जाएंगे क्षण भर में नए पुराने की चिंता मत करना और मैं परमात्मा में नहा लिया हूं इसलिए अब और कोई नहलाने की फिक्र मत करना और फिर जब पंछी उड़ी गया तो किसको नहला रहे हो इसलिए वायदा करो कि मुझे जैसा मैं मरू वैसा ही मुझे चिता पे चढ़ा दोगे गुरु ने कहा तो शिष्यों ने वायदा किया रोते रोते वायदा किया फिर जब वायदा किया था तो पूरा भी करना पड़ा और जब गुरु की लाश चिता पे चढ़ाई गई तब उन्हें पता चला कि गुरु का राज क्या था उसने अपने कपड़ों के भीतर फुलझड़ियां फटाके छिपा रखे थे जैसे ही चिता पर उसकी लाश चढ़ी फुलझड़ियां फूटने लगीं, फटाके फूटने लगे आतिशबाजी शुरू हो गई यही वह जिंदगी भर लोगों को समझा रहा था कि शरीर कुछ है नहीं बस एक आतिशबाजी इससे वो अंततः भी कह गया मर के भी कह गया मरने के बाद भी कह गया मरते मरती भी अपनी बात दोहरा गया आखिरी छाप छोड़ गया आतिशबाजी यह तन हो हाथे काल के आग पलटुदास उड़ जब हूं जब देहरी दाग उड़ना तो पड़ेगा ही ये देह तो दाग दी जाएगी उड़ने के पहले क्यों नहीं उड़ते उड़ने के पहले क्यों नहीं पंख फैलाते उड़ने के पहले क्यों पहचान नहीं करते पंछी की क्यों इस पिंजड़े से अपने को एक मानकर बैठे हो तोड़ो यह तादात। छोड़ो यह नाता देह में रहो मगर जानो की देह नहीं हो मन में रहो मगर पहचानो की मन नहीं हो जिस दिन तुम जान लोगे ना मैं देह हूं ना मन उसी दिन तुम जान लोगे कि कौन अभी तो तुमसे कोई पूछे कौन हो तो क्या कहोगे नाम बता देते हो राम हरि नाम तुम हो नाम लेकर आए थे अनाम आए थे अनाम जाओगे और कोई अगर ज्यादा जिद करे तो मुश्किल हो जाती मुझे काम है सरल भाषा बोलना सरल भाषा बोलना बहुत कठिन काम है जैसे कोई पूछे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है कोई पूछे तुमसे एकदम से पकड़ ले गर्दन के ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम है तुम कहे जा रहे हो मेरा ये नाम मेरा वो नाम और वो कहे ठीक ठीक बोलो तुम्हारा क्या नाम और वह बिना डरे बोल जाए तो इनाम है। डर तो जाएगा क्षण भर को झिझक तो जाएगा क्योंकि नाम तो कोई भी तुम्हारा नहीं और पहचान तो तुम्हें है ही नहीं अपनी दूसरों ने जो जता दिया जो लेबल लगा दिया वही पहचान लिया कि हिंदू हूं कि ब्राह्मण हूं कि मुसलमान हूं कि ये मेरा नाम कि अब्दुल्ला कि राम इमरसन कि, कि ये मेरी जाति ये मेरा गोत्र ये मेरा परिवार ये मेरा देश सब सिखावन बाहर से आई हुई अपना साक्षात्कार कब करोगे तालो मत यही क्षण हो सकता है अभी हो सकता है नेति नेति की कला सीखो ना मैं मन हूं नेति, थी ना मैं तन हूं नेति, थी न यह न वह फिर मैं कौन फिर एक गहन बवंडर की तरह प्रश्न उठेगा मैं कौन सारे तादात्म्यों को तोड़ते जाना जो जो उत्तर मंदे दे इंकार करते जाना कि यह मैं नहीं हूं और तब अंततः बच रह जाता है साक्षी भाव एक दर्पण की तरह निर्मल साक्षी जिसमें सब झलकता है लेकिन जो भी उसमें झलकता है दर्पण वही नहीं दर्पण तो झलकाने वाला है दर्पण झलक नहीं है झलकाता सब है और झलक के साथ उसका कोई तादात्म नहीं ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव है और साक्षी ही तुम्हारे भीतर पंखी है उसे पहचान लिया तो फिर देह में रहो संसार में रहो तो भी तुम संसार के बाहर हो फिर देह में रह के भी देह के बाहर हो तब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा और तुम्हारे जीवन में एक उल्लास होगा क्योंकि तुम्हें अमृत का अनुभव होगा फिर भय कहां फिर दुख कहां फिर पीड़ा कहां संताप कहां जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना जो स्वयं से चूका वह सब से चूका और जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना क्योंकि स्वयं की ही गहराइयों में उतरते उतरते तुम परमात्मा का अनुभव कर लोगे और एक बार अपने भीतर परमात्मा दिख जाए तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है फिर दिलभर जगह नहीं जो उससे खाली है बात जितना